विवेकानंद साहित्य वेद प्रणीत धार्मिक आदर्श आधुनिक विद्वान चाहे जो कहें पर यह कोई नहीं जानता कि यह मंत्र कब लिखा गया था कौन जाने वह 8000 वर्ष पूर्व लिखा गया हो या 9000 वर्ष पूर्व इनमें से कोई भी धार्मिक विचार आधुनिक नहीं है पर तो भी ये आज भी उतने ही नवीन है जितने की वे लिखने के समय थे यही क्यों आज तो वे अधिक नवीन है क्योंकि उस प्राचीन योग में मनुष्य उतना सभ्य नहीं था जितना कि हम आज उसे समझते हैं तब उसने यह नहीं सीखा था कि वह इसलिए अपने भाई का गला काट ले कि वह उससे कुछ अलग विचार रखता है उसने संसार को रक्त से नहीं नहलाया था वह अपने भाई के लिए राक्षस नहीं बना था तब वह मानवता के नाम पर सारी मानव जाति का वध नहीं करता था इसीलिए एकम शब्द विप्रा बहुधा बदंती ये शब्द आज हमारे सामने अधिक नवीन रूप से आते हैं महान प्रेरणा और संजीवनी लेकर आते हैं उससे अधिक तरोताजा होकर आते हैं जितना कि वे लिखने के समय थे हमें आज भी यह सीखना शेष है कि सभी धर्मों का ईश्वर एक ही है चाहे वे धर्म हिंदू बौद्ध इस्लाम ईसाई आदि भिन्न भिन्न नाम वाले क्यों न हो और जो इनमें से किसी की भी निंदा करता है वह अपने ही ईश्वर की निंदा करता है यही वह समाधान था जिस पर पर वे पहुंचे थे, पर जैसा मैंने कहा, हिंदू मन को इस प्राचीन एकेश्वरवाद की धारणा से संतोष नहीं हुआ वह धारणा अधिक दूर तक नहीं जा सकी उससे दृश्य जगत की घटनाओं का समाधान नहीं हुआ जगत का एक शासन ईश्वर मान लेने से जगत का स्वरूप ठीक ठीक समझ में नहीं आता कभी नहीं आता का ऐसा विधाता भले ही नैतिक पथ प्रदर्शक हो सर्वशक्तिमान हो पर वह इस विश्व पहेली का हल नहीं हो सकता अब हम विश्व के संबंध में उस प्रथम प्रश्न को उठाते हुए देखते हैं जो उत्तरोत्तर गंभीर होता जाता है और पूछता है है यह यह विश्व कहां से आया कैसे आया यह कैसे कैसे स्थित इस प्रश्न के संबंध में हमें कई सुक्त मिलते हैं इस प्रश्न को सुसंबद्ध रूप देने के लिए कठिन प्रयास हो रहा है और इसका वर्णन निम्नोक्त सूत्र में जिस प्रकार किया गया है उसके अधिक काव्य और अद्भुत वर्णन अन्यत्र कहीं नहीं मिलेल न सदा सिन्नो सदासीद नासद्रजो नो व्योहत कि शरम अंभ किसी गहनम गभीर न मृत्युरासिद अमृत न तर् न रात्र अन्न आसी प्रकेत उत्सम न सतथ न असत्यु न आकाश न अन्य कुछ ही यह सब किससे ढका था सब किसके आधार पर स्थित था तब मृत्यु नहीं थी न अमृत ही और न रात्रि और दिन का परिवर्तन ही था अनुवाद करने से कविता का अधिकांश सौंदर्य नष्ट हो जाता है न मृत्युरासित अमृतम् न ही न रात्रअन्न आसित प्रकेत देखो संस्कृत शब्दों की ध्वनि ही कैसी संगीतमयी है हानिदवातम स्वधया तदेकम तस्मा धान्यन्न पर किंचन आसा वह प्राण ही मानो आवरण के रूप में ईश्वर को ढके हुए था और उसका चलायमान होना प्रारंभ नहीं हुआ था